तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन स्वर जाएगा, जाएगा ओम कहने से तर जाएगा बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला पार भव से उतर जाएगा पार भव से उतर जाएगा ओम कहने से तर जाएगा ओम कहने से तर जाएगा अपनी झोली तो फैला जरा अपनी झोली तो फैला जरा देने वाला है भर जाएगा देने वाला है भर जाएगा ओम कहने से तर जाएगा ओम कहने से तर जाएगा सब कहेंगे कहानी तेरी सब कहेंगे कहानी तेरी काम अच्छा जो कर जाएगा काम अच्छा जो कर जाएगा ओम कहने से तर जाएगा ओम कहने से तर जाएगा तेरी नैया भंवर में फँसी तेरी नैया भंवर में फँसी नाम जप ले तो तर जाएगा नाम जप ले तो तर जाएगा ओम कहने से तर जाएगा ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन सवर जाएगा तो जा तेरा जीवन सवर जाएगा ओम कहने से तर जाएगा ओम कहने से तर तो जाएगा ओम तो कहने से तर तो जाएगा